भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन तत्व विचार यह प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है इसमें रजोगुण क्रियाशील है किंतु तमोगुण तो अवरोध रूप में इस प्रकृति को कार्य उत्पन्न करने में बाधा देता है परंतु पूर्व पूर्व जन्मों के कर्मों का फल फलस्वरूप अदृष्ट तो जीवों के साथ रहता ही है वे अदृष्ट जब पाकोन्मुख होते हैं अर्थात पुनः संसार में आकर जीव को सुख सुखादि दुखादि के रूप में भोग देने को उन्मुख होते हैं तब उस तमोगुण का प्रभाव हट जाता है और प्रकृति में क्षोभ चांचल्य उत्पन्न होता है पश्चात प्रकृति का अवरोध हट जाता है और रजोगुण के रहने के कारण स्वतः परिणामनी व मूला प्रकृति अव्यक्त रूपों को महत्व अहंकार आदि व्यक्त तत्वों के रूप में प्रकाशित करती है अब प्रश्न होता है कि क्षोभ होने पर मूला प्रकृति से सबसे पहले सात्विक बुद्धि की ही अभिव्यक्ति क्यों हुई? समाधान में यह कहा जा सकता है कि तमोगुण का प्रभाव तो अदृष्ट के फलोन्मुख होने से ही हट गया रजोगुण तो शत्रुगुण का संचालन करने में ही लगा हुआ था अतएव सतुगुण ही प्रधान होकर बुद्धि की अभिव्यक्ति कर सका दूसरी बात यह भी है क्षोभ तो फलोन मुखावस्था में पुरुष के बिंब के संपर्क से ही होता है पुरुष का बिंब गुणों में सत्व गुण के ही साथ होना स्वाभाविक है इसीलिए उस अवस्था में चित्त बिंब का संपर्क सत्वगुण के साथ होते ही प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उससे सात्विकी बुद्धि की ही प्रथम बार अभिव्यक्ति हुई प्रकृति के सात्विक अंश से महत की जिसे बुद्धि तत्व भी कहते हैं अभिव्यक्ति होती है इसलिए महत्व को प्रकृति की विकृति कहते हैं महत्व में भी सत्व रजस और तमस है किंतु इसमें प्राधान्य है सत्व का अतएव सत्व के धर्म अर्थात प्रकाश और लघुत्व बुद्धि में है बुद्धि तत्व अध्यवसायात्मक है अर्थात किसी कार्य के करने में जो निश्चय किया जाता है कि यह कार्य हम अवश्य करेंगे वह बुद्धि का स्वरूप है रजोगुण के कारण बुद्धि भी चल है अतएव इसका भी परिणाम होता है उस समय विकृति होते हुए भी बुद्धि प्रकृति होकर अहंकार को उत्पन्न करती है अतव यह बुद्धि प्रकृति विकृति है इसके दो प्रकार के रूप होते हैं सात्विक जैसे धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य एवं तामसिक जैसे अधर्म अज्ञान अवैराग्य तथा अनैश्वर्य जीवात्मा के भोग का प्रधान साधन बुद्धि ही है और यही बुद्धि पुनः प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को भी अभिव्यक्त करती है अर्थात बुद्धि के ही द्वारा भोग तथा मुक्ति भी होती है बुद्ध की ये धर्म भाव भी कहलाते हैं और ये लिंग शरीर में रहते हैं बुद्धि में भी सत्व रजस और तमस ये तीनों गुण हैं सत्व प्रधान है अन्य गुण गौण है प्रतिक्षण परिणाम होने के कारण बुद्धि तत्व के परिणाम के द्वारा अहंकार तत्व बन जाता है बुद्धि तत्व में रहने वाले रजोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है इसमें रजोगुण का प्राधान्य है यह अभिमानात्मक है अर्थात मैं मुझे आदि जो अपने में अभिमान होता है वह अहंकार का स्वरूप है ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को अभिभूत करते रहते हैं कदाचित रजोगुण तथा तमोगुण को अभिभूत कर सत्व प्रीति तथा प्रकाश रूप अपने धर्मों से प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है कदाचित सत्व तथा तमोगुण को अभिभूत कर रजोगुण अप्रीति तथा प्रवृत्ति रूप अपने धर्मों के प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है कदाचित सत्व तथा रजत को अभिभूत कर तमोगुण विषादी रूप अपने धर्मों से प्रधान रूप में अभिव्यक्त होता है ये गुण अपने को अभिव्यक्त करने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं ये गुण आपस में मिलकर एक दूसरे को सहायता दे कर कार्य को उत्पन्न करते हैं अर्थात इनमें जो परस्पर सहायता देने का स्वभाव है वही परिणाम रूप में कार्य को अभिव्यक्त करता है ये तीनों गुण परस्पर मिलकर ही रहते हैं कभी कोई भी एक दूसरे से पृथक होकर नहीं रहता इनमें अविनाभाव संबंध है अतएव इस जगत में शुद्ध सात्विक या शुद्ध राजसिक या शुद्ध तामसिक कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें जिसकी प्रधानता हो वह उस नाम से कहा जाता है इसी कारण से अहंकार तत्व में भी तीनों गुण वर्तमान है अहंकार बुद्धि की विकृति है परंतु इससे जब दूसरा तत्व उत्पन्न होता है उस समय अहंकार भी प्रकृति का धर्म धारण कर लेता है यह भी गुणों का स्वभाव है अतः अहंकार भी प्रकृति विकृति है अहंकार का स्वरूप अहंकार अभिमानात्मक है इसमें भी तीन गुणों के मिलने के कारण इसके तीन रूप है वैकृत जिसमें सात्विक गुण विशेष है इससे ग्यारह इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है भूतादी जिसमें तमोगुण गुण का वैशिष्ट है इसमें पांच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है तेजस जिसमें रजोगुण की विशेषता है तेजस रूप अहंकार सात्विक तथा तामस इन दोनों अंशों को अपने अपने कार्य करने में सहायता देता है इन अंशों से युक्त अहंकार से ग्यारह इंद्रियों की अर्थात मनस पाँच ज्ञानेन्द्रियों की तथा पाँच कर्मेंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है किंतु इन्हें गुणों के अभांतर तारतम्य से इन ग्यारहों में भी अंतर है ये ग्यारह केवल विकृति हैं ये कभी भी प्रकृति का रूप नहीं धारण करती हैं इनसे कोई अन्य तत्व अभिव्यक्त नहीं होता चक्षु श्रोत्र घृाण रसना तथात्वक ये पांच ज्ञानेंद्रियां या बुद्धिंद्रियां हैं इनके विषय क्रमशः रूप शब्द कंध रस तथा स्पर्श है ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने विषयों के प्रति केवल आलोचनात्मक अर्थात द्वार रूप में सामर्थ्य प्रदर्शन मात्र वित्ती है वाक पाणी पाद पायु तथा उपस्थित ये पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं इनके विषय क्रमशः वचन वर्णोच्चारण आदान विहरण उत्सर्ग मण त्याग तथा लौकिक आनंद है इनमें से ज्ञानेंद्रिय के साथ कार्य करने के समय मन ज्ञानेंद्रिय के समान रूप का तथा कर्मेंद्रिय के साथ कर्मेंद्रिय स्वरूप का हो जाता है इसीलिए इसे उपयात्मक कहा है यह दोनों प्रकार की इंद्रियों की सहायता करता है